पूज्य महाराज जी के पुनिष्ठी चरण बंदन पूज्य महाराज जी करीब करीब दो वर्ष हमारे बीच में पधार रहे हैं और जो ज्ञान हमें दे रहे हैं वह अद्वितीय है और यह हमारे प्रेमपुरी के सत्संगियों का सौभाग्य है महाराज जी ने कई सुंदर बातें गतवर्ष हमें सुनाई और ऐतिर उपनिषद के माध्यम से और इसी को लेके पूज्य महाराज जी हमें आगे वही जो परिषद है उसी पर हमें ज्यादा ज्ञान देंगे आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए पूज्य महाराज जी हमारे साथ स्वाध्याय में भी साथ में रहेंगे तो सभी का हम लाभ लें आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को के चरणों में वंदन करते हुए शेखरा स्तमुखे मापीन वो पाभभ्यालिपूर्णरच रत्तो ल बिभ्रती सौम्यान घटस्तरचरण ध्यामे श्री विद्या शिव वामल रीकार मंत्रोज्वला श्रीचक्रंकितबिन्द मध्यवसते श्री श्रीम्झण्ख विघ्नराज जननीोहिनी मीनाक्षी प्रण तोम ओम कारुण्यवादा ओ पूमद पूर्णमीदूर्ण पूर्णमाधा पूर्णमेवावशिष्यते ओ शांति शांति शां पर ब्रह्मा परमेश्वर जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है सबके अंदर अंतर्यामी रूप से प्रेरणा दे रहे उसी पर ब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए परमादरणीय वंदनीय परम गुरु प्रेमपुरुजी महाराज और अखंडानंद जी महाराज पुरुष द्वयों को नमन करते हुए और यहां के जो सत्संग प्रेमी और गिरीश भाई जी सबको भी अभिवादन करता गत वर्ष हम लोगों ने ऐतरीय उपनिषद को लेकर विचार किया था उसमें भी प्रथम खंड हुआ था एक उपनिषद है ब्रह्म के ओर ले जाता उपपूर्वक निपूर्वक शदरली धातु से ही उपनिषद बनता है अर्थात रहस्यमय विद्या है बीते हुए सत्र में भी मैंने बताया था ये उपनिषद है मनोरंजन नहीं मनोभंजन है मनो जब तक हमारा जो मन है सारा खराबात कर रहे मन है मन का ही सारा खेल है ये जब तक मन काम कर रहे तब तक ये राग द्वेष होते रहते देखा जाता है अन्वया वेतरे के द्वारा सिद्ध होता है जो मन है वही राग द्वेश संसार है और मन नहीं है राग द्वेश संसार नहीं है संसार और क्या है ये देख रहे नहीं वे रहने दो ये कुछ नहीं करेगा आपको इसमें जो राग द्वेष आसक्ति है यही संसार है ये मन से हो रहे अन्वया और व्यतिक अन्वया कहते तत्सत्वे तत्सत्वम तदभावे तद जैसा मिट्टी है घड़ा होगा धागा है उसे पट निर्माण कर सकता है झूला यदि मिट्टी नहीं है वहां घड़ा भी नहीं हो सकता है ये व्यतिरेक है भाव को लेकर होता है अन्वय अभाव को लेकर सिद्ध होता है व्यतिरेक वैश ही यदि हमारा मन है अभी मन काम कर रहे जाग्रत, भले ही कभी कभी तंद्रावस्था में जावे किंतु काम तो कर रहे तो इसलिए राग द्वेष हो रहा है जागृत में अधिक से अधिक मनुष्य दुखी रहता है बहिर्मुख होता है रजोगुणी रहता है कोई साधक है चिंतक है वो अलग बात है अन्यतः उसको बहिष्प्रज्ञा कहाती है मांडुक्या में बाहरी ज्ञान हो रहे हे अंदर वो बाहर प्रतीति हो रहे विश्वम दर्पण के समय तो मन है जागृत में काम कर रहे इसलिए सुख दुख राग द्वेष होता है सपने में भी देखिए वहां भी मन काम करता है बस जागृत का मतलब ये है इंद्रिय भी काम कर रहे मन भी काम कर रहे प्राण तो चल रहे चेतन त्वरा दे दोष के बिना कुछ होगा ही नहीं ये तीन है इंद्रिय मन प्राण और दूसरे मंजिल में हम जाएंगे दूसरा मंजिल का मतलब ये जीव का गमन आगमन है अवस्था का थे अब ये जो स्वप्न अवस्था में ये इंद्रिय है ये काम करना छोड़ देती है वहां इंद्रिय काम नहीं करती मन भी है प्राण भी है वहां तो इसीलिए स्वप्ना अवस्था में भी राग रागद्वेश होता है हां जाग्रत में जैसा है वैसा नहीं होगा किंतु वहां भी है अवस्था में भी भयभीत होता है हमारे एक संत थे अभी है काशी अच्छे पढ़े लेके स्वप्न में किसी को देखा उनके पास कुत्ता गिरता एक मार दिया ऐसा वो जाके दीवार में लग गए दूसरे दिन हाथ चोट लग गए तो स्वप्न में भी भयभीत होता है रागवेश क्योंकि मन है हमारे तीसरे मंजिल में हम जाएंगे अर्थात वो सुषुप्त अवस्था है उसको गाढ़ा निद्रा कहते डीप स्लीप वहां जाते हैं ना इंद्रिया काम कर रहे ना मन काम कर रहे मुर्दा और गहरे नींद में सोया हुआ व्यक्ति एक ही जैसा है बस इतना ही अंतर है एक में प्राणवायु चल रहे एक में प्राण नहीं चल रहे बाकी पूरी क्रिया वैश्य की वैश है यदि कोई कहे उसके हाथ पैर हिल रहे वो गाढ़ा निद्रा में नहीं गया है निश्चय मान लीजिए वो स्वप्नावस्था में है अतन्द्रावस्था में है गाढ़ा निद्रा में नहीं है तो इसलिए उस समय में ना हमारे इंद्रिय काम कर रही है ना मन काम कर रहे है। बता दीजिए वहां रागद्वेष है कोई पता नहीं रागद्वेश दूर बात है मैं कौन है वो कौन है ये भी पता नहीं बृहदारण्य को उपनिषद में कहा गया है लोका अलोका भवति, पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति। जागृत में जो माता अभिमान करती है मेरा बच्चा है मेरा संतान है मैं उनकी माता हूं किंतु उस अवस्था में उनको भी पता नहीं वो छोड़ दीजिए श्रवणा अश्रवणो भवते श्रवणा कहते सन्यासी जागृत में सन्यासी अभिमान मैं सन्याशी करे मैं सन्यासी मेरा पूजा करे सुषुप्ति में उनको भी पता नहीं में कौन सन्यासी है करके कारण है ये मन जाके वहां लीन हुआ है एक ही भाव हुआ है कारण के साथ तो जागृत और स्वप्न में मन है इसलिए रागद्वेशात्मक संसार है अन्वय है यन जहां जहां मन है जागृत स्वप्न में तत्र तत्र तहां वहां वहा, रागद्वेशात्मक संसार है स्वप्न और जागृत में ये अन्वय हो गए मन है रागद्वेशात्मक संसार है। जाग्रत में भी है स्वप्न में भी और व्यतिरेक में जाइए यनाशति जहां मन नहीं है राग रागद्वी संसार भी नहीं है सुषुप्ति में इसलिए भगवान ने ये तीन अवस्था बना दिया इसलिए है वेदांत को ये समझना हो तीन अवस्था से आप समझ सकते हैं। तीन अवस्था है हेरी तीन अवस्थाओं को अब ठीक ठीक से पहचान लिया आप वेदांत का ज्ञान समझ सकते जागृत जो परमात्मा ने दिया है जागृत में विचार करने के लिए अभी हम सत्संग सुन रहे हैं वेदांत का श्रवण कर रहे अथवा भजन कर रहे पूजा कर रहे सब जागृत में तो स्वप्न काय के लिए सुषुप्ति काय के लिए सुषुप्ति सोने के लिए अरे सो गया वो खो गया उसे क्या मिलेगा सोने से क्या मिलेगा तो स्वप्न इसलिए बना दिया अरे जीवात्मा तेरा स्वरूप है सत्यित आनंद है ये सत्यचित आनंद को छोड़ करके ये नाम रूप आदि संसार को अपना मान करके तुम दुखी हो रहे हो वहां से थोड़ा जगो उसको समझाने के लिए स्वप्न अवश्य देखिये जागृत में ये सत अंश है भान होता है जहां भी देखिए सत घट है पट है मकान है मोबाइल है सत का मतलब है संस्कृत में बहुत अस्थि अस्थि अस्थि क्योंकि पांच चीज है सरस्वती उपनिषद में बता दिया है अस्थि भांति प्रिया ये अस्थि का मतलब है तैतरीय उपनिषद में बताया हुआ सत चित आनंद सत भी है चित भी है आनंद भी सत को लेकर अस्थि है चित को लेकर भाति और आनंद को लेकर प्रिय हो गया तो इसका मतलब <coughs> जागृत में सत अंश अधिक भान होता है स्वप्न अवस्था में चिद अंश ज्यादा भान होता है बृहदारण्यक उपनिषद में ज्योतिर्ब्राह्मण में याज्ञवल्य ने राजा जनक को वहां समझा दिया है राजा है जनक इतना बड़ा राजा होते हुए भोग में लिप्त नहीं रहते थे वो योग में प्रवृत्त होते थे एक दिन ये यज्ञवल के जी वहां रहे उन्होंने आत्मा को लेकर प्रश्न किया है कथमो अयमात्मा भगवान ये जो आत्मा है किसको कहते हैं इसकी क्या परिभाषा है क्या स्वरूप है क्योंकि ढांचा है हमारा शरीर एक पिंड है इसमें अनेक पूर्जा अनेक तत्व है एक नहीं है जड़ भी है चेतन है मुख्य रूप से उसी को ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी कहा दिया है दृष्टा और दृश्य भी कहा दिया है जड़ और चेतन भी कहा दिया है नित्य और अनित्य भी कहा दिया। किसी वस्तु को हम देख रहे हैं आंख भी है मन भी है बुद्धि भी है प्राण भी चल रहे उससे अगरे चेतन भी है मुख्य रूप से इतने हैं इस पूर्जे में शरीर में इसी का नाम है शरीर कहा दिया कार्यकरण संगात कहा दिया है समूह मान लिया अभी इनमें आत्मा कौन है क्या इंद्रिया आत्मा है शरीर आत्मा है मन आत्मा है बुद्धि आत्मा है अथवा प्राण है अथवा इनको प्रेरणा देने वाला एक सत्तात्मा है ये सारे हमारे अंदर है देखिए वेदांत आपको कोई बाहर नहीं ले जाता है वेदांत ये बता रहे ये जो शरीर में एक ऐसा तत्व है तुम उसको जानो बाहर का विषय जब आप कितना भी जान ले लो उसका आपको ज्ञान भी हो गया दुख निवृत्ति नहीं हो सकता तो ये जो इतने जो चीज है इंद्रिय से लेकर साक्ष्य पर्यंत, भगवान इसको किसको आत्मा बहुत सुंदर उत्तर दे यो एयम विज्ञान महा प्राणेशु प्राणादियों के समीप है इंद्रियादियों को प्रकाशित करने वाले हृदय में रहने वाला जो चैतन्य है वही आत्मा है व्यवहार भी हम करते हैं किंतु विचार थोड़ा कमजोर हो जाता है व्यवहार बोलते हैं मेरा शरीर मई शरीर कोई नहीं बोलता होगा कोई भी नहीं बोलता मेरा शरीर मेरा मतलब अपने संबंध डाल दिया एक दो चीज वहां अवश्य होगा मेरा कहने पर वैसे ही मेरा मन कह दिया तो आप मन नहीं हो सकते निश्चय मेरा कहने पर हां मई मन ये हो तो ठीक था मेरा कहा रहे मेरी बुद्धि तो इसका मतलब बुद्धि को भी कोई जानने वाला है ये निश्चय तो ये जो तत्व है आत्मा तो जागृत में सद अंशभान होता है और स्वप्न में वहां चिद अंशभान होता है ये याज्ञ बल के उन्हें जनक को समझाया जैसा हम सो जाते है। बोलते हैं बोलते सो गया सोने का मतलब क्या है सोने का मतलब है शरीर से शे तादाद में छोड़ देना बस और कोई सोना नहीं है कहते आजकल डॉक्टर नहीं सोएंगे तो बीमार हो जाएंगे कहां से लाया पता नहीं दो व्यक्ति नहीं सोते अत्यंत रजोगुणी है वो भी नहीं सो सकता है कभी नींद नहीं आएंगी उसको रजोगुणी को अत्यंत सत्वगुणी भी नहीं सो सकता है किंतु दोनों का कार्य अलग होगा अत्यंत रजोगुणी है रात्रि भर इधर कोई ना कोई काम करते रहेगा कट्टर बट्टर वो नहीं सोएंगे अत्यंत सत्वगुणी होगा वो भी काम करेगा किंतु ध्यान करेगा भगवान का दोनों नहीं सोएंगे तमोगुण प्रदान होने से ही निद्रा आती तो इसलिए सोने का मतलब है ये तादात में छोड़ना स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ तादात में हो गया आप कारण शरीर में प्रवेश करेंगे यही सुसूक्त है और कुछ नहीं है। इसी का नाम इसी का नाम है निद्रा क्यों डॉक्टर बोलते थोड़ा उसको रिलैक्स होना चाहिए थोड़ा उसको ये देना चाहिए आराम किनको? शरीर और इंद्रियों को इरे आप शरीर और इंद्रियों के साथ तादात्म्य ही छोड़ा है रिलैक्स किसके लिए योगी लोग कहाँ सोते थे नहीं सोते तो सोने का मतलब है स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ जो तादात्म्य है अटैचमेंट है उसको छोड़ना चाहे तो आप सो सकते अथवा तो ध्यान करके भी कर सकते एक ही है इसलिए निद्रा समाधि स्थिति का तो स्वप्न अवस्था में देखिए सारे इंद्रिया काम नहीं कर रहे वहां ज्योतिर्ब्राह्मण में बहुत सुंदर वर्णन किया है न सूर्य नहीं प्रकाशित कर रहे न चंद्रमा है न वह अग्नि है न वाघ इंद्रिया ने किस ज्योति के द्वारा ये सारा दृश्य पदार्थों को देख रहे हो स्वप्न में भी देख रहे ये निश्चय है जैसा जागृत में हम देख रहे वैसा ही स्वप्न में देख रहे जब तक हम स्वप्न में देख रहे तब तक वो सत्य है उसको मिथ्या नहीं मान सकते आप उस अवस्था में यदि स्वप्न मिथ्या हो तो स्वप्न अवस्था को लेके बोल रहे हैं स्वप्न में आप शेर दे का क्यों डरते हो स्वप्न में आपको धन मिल गया प्रसन्नता क्यों हो रहे हो गाली दे तो कोई दुखी भी होता है स्वप्न में हां जगने के बाद आपको मित्या रूप से भान होता तब तक सत्य है वैसे ये संसार भी ऐसा है हम सोए हैं है भी तब तक ये सत्य है संसार जगने के बाद है तभी मालूम पड़ता है ये तो हमें स्वप्न ही देख कर रहता तो कहने का तात्पर्य स्वप्न में ये इंद्रिया काम नहीं कर रहे किंतु जैसे ही हम देख रहे कहां से आया वो प्रकाश किसने दिया ना सूर्य है ना चंद्रमा है अग्नि तो वहां बताया अत्र स्वयं ज्योतिर्पुरुष है श्रुति बता रहे और स्वयं ज्योति है जिस स्वरूप है कोई अलग भार से नहीं आया परमात्मा के प्रकाश की ऐसी बात नहीं हमारे अंदर ही है योदप इसलिए जागृत में सत अंश भान होता है स्वप्न में चिद अंश है इसलिए स्वप्नावस्था दिया विचार करो इतना जो चैतन्य है प्रकाशे कहां से लाया वो हमारा है किराए से नहीं लाया है इसलिए स्वप्नावस्था दिया वहां स्पष्ट कहा गया नत योगान सर्वान सृज थे वह रत है अथवा मार्ग है न घोड़े है सबको उत्पन्न भी करते प्रकाशित भी कर रहे इसलिए चित अंश है स्वप्न में भान होता ये समझाने के लिए स्वप्नावस्था तीसरी जो अवस्था है सुषुप्ति गाढ़ा निद्रा नहीं वो आनंद अंश है हमारा तीसरा है चित्त आनंद जागृत में भी आनंद मिलता है ऐसी नहीं उसी का नाम है विषय आनंद गाथ पंचदशी में बताएंगे एक प्रकरण ही है अनुकूल वस्तु उपलब्ध होने पर हमारे अंतकरण में एक सात्विक वृत्ति उल्लसित होती है ये सारे अंतकर्ण का वृत्ति है वस्तु अनुकूल मिल गया क्षण भर के लिए हमारी वृत्ति सात्विक हो गई तो सात्विक होने से क्या हुआ हमारा ही स्वरूप आनंद स्वरूप उसमें प्रतिफलित हो गया वृत्ति में तो बोलते उस विषय ने मुझे सुख दिया हरे विषय ने नहीं सुख दिया उस विषय निमित्त बना किसके लिए आपके सात्विक वृत्ति के लिए तो सात्विक वृत्ति में हमारा जो आनंद अंश है उसमें भान हो गया तभी बोलते हैं इस विषय के द्वारा मैं सुखी हुआ तो जागृत में भी सुख मिलता है अनुकूल मिलने पर स्वप्न में भी सुख होता है अनुकूल स्वप्न देख लिया आपने वहां भी सुख मिलता जागृत के अपेक्षा स्वप्न में थोड़ा अधिक सुख है किंतु जो तीसरे अवस्था में जाते हैं वह कोई विषय नहीं है न स्थल विषय है न सूक्ष्म विषय है तो भी इतना आनंद मिल रहे कहां से आया वो उठने के बाद बोलते हैं इतने मस्ती से सोया मैं सुखम अहम अस्वापसम इतना मस्त से इतने आनंद से सोया वो आनंद आया कहा से कोई विषय है वहां कुछ नहीं है इसलिए सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद है अपना ही है वही सत चित्त आनंद अंश भान हो तो शास्त्र ये समझा रहे अरे साधक सुषुप्ति अवस्था में बिना विशेष आप इतना आनंदित हो सकते हैं जागृत में क्यों नहीं हो सकते क्या ये आनंद जागृत में नहीं है तो जागृत में भी है किंतु जागृत में बाह्य विषयों ने उसको आच्छादन किया है ढका है इसलिए आप अनुभव नहीं कर रहे तो सुषुप्ति के द्वारा ये समझा रहे इसलिए अवस्था बना दिया है यही वेदांत है और क्या हमारा जो मन जब तक भंजन नहीं होगा भंजन का मतलब नष्ट नहीं करना मन है एक सागर के समान है उसमें अनेक वृत्तियां उत्पन्न हो रही कितनी वृत्ति उत्पन्न होती बता नहीं सकते क्षण क्षण में बदलते इसलिए श्रुति में कहा मन मरकटी प्रोक्ता बंदरी माना है तो बंदरिया है बहुत चंचल होती एक क्षण में चुप नहीं रही इधर से उधर इधर से उधर कुछ ना कुछ करते रहे वैसे ही हमारा मन भी एक विषय से दूसरे विषय में दूसरे से तीसरे में इस प्रकार चलते रहते और ये जो मन की वृत्ति है उसके द्वारा व्यक्ति दुख की हो इन वृत्तियों को ही सारा निवृत्त करना यही मन का भंजन है दो प्रकार का मन माना है श्रुतियों में शुद्धम अशुद्धम च एक शुद्ध मन है एक अशुद्ध मन है कामराग विवर्जित शुद्धम काम राग आदि से जो रहित है शुद्ध मन है अर्थात उसका मन भंजन हो गया ये षड रिपो है ये भंजन हो गए और काम राग आदि से युक्त है अशुद्ध मन माना जाता है तो इसलिए हमारे अंदर पड़ी हुई जो अशुद्धि है आसक्ति है राग द्वेष आदि को ही नष्ट करना ये मन का भंजन ये जो राग रागद्वेश निवृत्ति यदि हो गया उसी मन के द्वारा जिस मन के द्वारा हम संसार को देख रहे थे संसार के सुख अनुभव कर रहे थे उसी मन के द्वारा शुद्ध होने पर परमात्मा का आनंद भी अनुभव कर सकते हैं तो इसलिए मन की महत्ता है शास्त्र में तो ये वेदांत शास्त्र है मन का भंजनक और ये जो ये भी कथा है जैसा आजकल पुराण आदि हो रहे हैं ना शिवपुराण ये भी एक कथा है वेदांत भी एक कथा है किंतु ये आत्मा कथा है राजा है रानी है अमुकी अपनी ही कथा है बाकी जो जितने भी कथा है वो व्यथा को बढ़ाने वाली कथा है और ये जो कथा है सारे व्यथा को समाप्त करने वाली कथा है तीन प्रकार की कथा है पहले भी एक बताया था एक है रोचक कथा दूसरी है भयानक तीसरी है कथा। रोचक कथा है पौराणिक जो कथा है वो रोचक कथा है सुनने के लिए बहुत अच्छे लगते ये रोचक है भयानक कथा है वो जैसा भेताल है भूत है पिचाच है उनकी कथा है भयानक कथा हो गई और जो हम लोग अभी जो विचार कर रहे ये आत्मकथा ये जो कथा है सारी व्यताओं को निवृत्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग गतवर्ष भी ऐतरीय उपनिषत् को लेकर ही विचार के इसमें भी एक महावाक्य आया है चार वेद है यद्यपि वेद एक ही है वेद कहते ही ज्ञान कोई पोती नहीं वेद क्योंकि वेद शब्द को लेके विध ज्ञाने धातु से बना है जो ज्ञान है तो ज्ञान भी तीन प्रकार का होता है वो तो आएगा गीता में वो अलग है सत्व राजसिक तामसिक वो अलग है बीसवे अठारहवें अध्याय में किंतु यहां तीन ज्ञान है कर्म विषयक ज्ञान उपासना का ज्ञान और आत्म का ज्ञान वेद में तीन प्रतिपादन के कर्मों को प्रतिपादन करने वाला कर्म विषयक जो ज्ञान है उसी को ही कर्मकांड कहा दिया और उपासना को बताने वाले जो ज्ञान है वो उपासना कांड कहा दिया और आत्मतत्व को बताने वाला ज्ञान है उसी को ज्ञान कांड कहा दिया एक कर्म विषेक ज्ञान उपासना विषेक ज्ञान और आत्मा विषेक ज्ञान तो इसलिए वेद का मतलब ज्ञान उस ज्ञान में भी आत्मा विषयक ज्ञान है तो यह पुनः किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है होनी भी चाहिए क्योंकि जिज्ञासा ही आगे जाके जिज्ञाश्य पदार्थ के ओर ले जाते जिज्ञाश्य मतलब जानने की इच्छा अतः तो ब्रह्म जिज्ञास अर्थात जानने की जो हम इच्छा कर रहे हैं किसकी न किसी को उसे जिज्ञाश्य तत्व है परमात्मा इच्छा का विषय विचार का विषय है उस विचार का विषय जो तत्व है वो जिज्ञास्य है उसमें स्थित होने के बाद आपकी सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाए तब तक होनी चाहिए जिज्ञासा अभी जो जिज्ञास है परमात्मा तो यहां भी हमारे अंदर जिज्ञासा हो सकती है तीन क्यों बता दिया वेद ने चार क्यों नहीं बता दिया कर्म उपासना ज्ञान तीन कांड क्यों क्या चार कांड भी कर सकते हैं अथवा तो मिश्रित कांड अथवा तो कोई जोड़ सकते थे तीन क्यों भाग है इसलिए है सारा जगत त्रिगुणात्मक है और हमारे अंतकरण में भी तीन ही दोष हैं मल विक्षेप और आवरण ये तीन दोष निवृत्ति के बिना परमानंद का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं हमारा मन से जो मल है ये प्रथम आवरण है प्रथम दोष है इस दोष को निवृत्ति करने के लिए वहां सबसे पहले प्रथम ज्ञान बता दिया कर्म विषय ज्ञान निष्काम कर्म कर्म योग ये सेवा है ये सब निष्काम ही हो गए तो कर्म के द्वारा ये प्रथम जो मल है अंतकरण में पड़ा हुआ हमारे वो हम हटा सकते उसके बाद मन में जो विक्षेप है विक्षेप का मतलब चंचलता ये जो चंचलता है विक्षेप उसको हटाने के लिए उपासना बता दिया दूसरा ज्ञान उपासना कांड तो दो दोषों से तो हम निवृत्त हो गए तीसरा एक दोष है आवरण है उसको हटाने के लिए ज्ञान कांड है तीनों दोष निवृत्त यदि हो गए तभी हमारा ये मन रूप जो कैमरा है परमात्मा का फोटो खींच सकता है ठीक ठीक अन्यथा नहीं जैसा हम फोटो खींचते हैं मोबाइल अथवा कैमरा से कैमरा के ऊपर खूब धूल पड़ा है आईने के ऊपर वो फोटो नहीं आएगा चलो आपने सफाई किया धूल तो हटा दिया और खींचते समय हिल भी गया हाथ इधर उधर तभी भी फोटो ठीक नहीं आएगा टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा अरे वो आप खींचते खींचते एक एक अन्नकार आ गए कोई पर्दा पड़ गया तभी भी फोटो नहीं आ सकता है तीनों आवश्यकता है तो मल विक्षेप आवरण है तीन दोषों को निवृत्ति करने के लिए है वेद ने तीन कांड बता दिया उसमें भी जो प्रदान है ज्ञान कांड है वहीं सब वेद वहीं ले जाते तो हम लोग जो विचार कर रहे उपनिषद को लेकर उपनिषद का अर्थ अभी मैंने बताया रहस्यमय विद्या है रहस्यमय मतलब हमारे में दो तत्व है उसमें मेरा अस्तित्व क्या है मैं शरीर हो सकता हूं अथवा शरीर से कोई अलग है शरीर से अलग होने पर भी मैं संग हूं अथवा असंग हूं और मैं शरीर से अलग होने पर भी जड़ हूं अथवा चेतन हूं ये सारे जो रहस्यमय बात है बताती उपनिषद। इसलिए उपनिषद विद्या विद्यमानी और इस उपनिषद विद्या से बढ़कर के कोई विद्या है भी नहीं इसका नाम है मुंडक में कहा परा विद्या दो विद्या है द्वे विद्य वेरित है अपर और परा अपर का मतलब है एक कर्म है उपासना है जितने भी है सारे अपर विद्या और परा का मतलब है जिस विद्या के द्वारा परमात्मा को अर्थात आत्मा को प्राप्त किया विद्या जो आत्म को जाना जाता है तत्व को जाना जाता है अपना अस्तित्व को पहचान जाते अस्तित्व मतलब ये नहीं ये तो हम अभी भी पहचान रहे तुरंत बोलते कौन मई हूं मैं मतलब क्या है इतना लंबा चौड़ा शरीर इसी अर्थ से बोल ये यथार्थ नहीं उस यथार्थ तत्व को जो बता रहे परतत्व को बता रहे उसी का नाम है परा विद्या ये जो पराविद्य में हम लोग विचार कर रहे हैं ऋग्वेदिया चार वेद बता दिया था चार वेद को लेकर चार महावाक्य भी है और इसमें भी एक महावाक्य आ जाएगा ये जो ऋग्वेदीय है उस ऋग्वेद में दो बड़े ब्राह्मण हैं ब्राह्मण का मतलब ये जो पूजा करने वाले ब्राह्मण ये नहीं है यहां वेद को दो भाग में क्या मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग ब्राह्मण भाग उसको कहते हैं जो मंत्र भाग की व्याख्या करने वाले उसका विस्तार बताने वाला जो भाग है वो ब्राह्मण भाग है तो इसलिए जो वेद के जो बड़े दो ब्राह्मण भाग है उसमें ऐतरीय ब्राह्मण और एक कौशिकी ब्राह्मण है दो ब्राह्मण उसमें यहां ऐतरिया ब्राह्मण में बता दिया है ये ऐतरीय उपनिषद और इसका नाम ऐतरीय उपनिषद क्यों नाम पड़ा वाले भी बताए था पुनः स्मरण करवा रहा हूं पिछले सत्र में भी बता दिया था वेद के ऊपर प्रसिद्ध जो भाष्य है सायणाचार्य मानते हैं जो सायणाचार्य है यही माधवाचार्य के भाई मानते हैं माधवाचार्य मतलब विद्यारण्य स्वामी जी पंचदशि स्वाध्याय आप लोग सुनेंगे ये विद्यारण्य स्वामी जी का है उनके जो भाई हैं शायनाचार्य है तो उन्होंने वेद के ऊपर भाष्य किया है उनकी भाष्य प्रामाणिक मानते ऐसा तो और भी बहुत लोगों ने किया है किंतु विद्वान समाज में सभी विद्वानों ने एक मत से इसको स्वीकार किया तो ये जो सायन भाषा में उन्होंने ये वाक्य किया है ऐतरिया नाम क्यों पड़ा जैसा सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद मानते तो वहां ईशावास्य क्यों नाम पड़ा तो मंत्र जो प्रारंभ हुआ था ईशावास्यव यहां से प्रारंभ इसलिए मंत्र को लेकर वहां ईशा उपनिषद का और केन उपनिषद देखे वहां में प्रारंभ हुआ इसलिए केन उपनिषद का वो जो मंत्रों को लेकर ही नाम पड़ा वैसे ही यहां ऐतरिया नाम क्यों पड़ा ऐतरियश तो प्रारंभ नहीं हो रहे तो इसलिए वहां बता दिया एक ऋषि बहुत बड़े तपस्वी वाले ऋषियों के अनेक पत्नियां भी रहती थी उस ऋषि की एक पत्नी थी उसका नाम इतारा इतारा नाम की एक पत्नी थी और उस इतरा का एक पुत्र था महीदास उसका नाम था महीदास तो होता है संसार में किसी से थोड़ा ज्यादा प्रेम होता है किसी से कम होता है यही नाम संसार का खेल है अनुकूल यदि हो गया उसे ज्यादा हो गया प्रतिकूल होने से उसे प्रेम कम होता है ये संसार का ऐसा ही खेल है वैसे ही वो ऋषि है अन्य जो पत्नियां थे, उनके पुत्रों से थोड़ा ज्यादा प्रेम करता था और इस तरह का जो पुत्र था महिदाससे भी करता था किन्तु थोड़ा कम प्रेम कर। किंतु माता तो माता ही है माता के मन में बहुत दुख हो गया ये जो मेरा पति है मेरे पुत्र के प्रति ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है बहुत दुखी हो गई दुखी होने के बाद उन्होंने एक अनुष्ठान किया अपने जो पुत्र महिदास है उसके उन्नति के लिए उन्होंने अपने आराध्य भूमि देवता पृथ्वी देवता है उसका अनुष्ठान किया और उसका अनुष्ठान से प्रसन्न हो गई भूमि देवता ने यज्ञ कुंड से प्रकट हो गई देवी रूप से और महिदास को उन्होंने आशीर्वाद दिया तुम सारे शास्त्र का विद्वान हो तो उसके बाद इतरा है तो इतरा के द्वारा ये सारी विद्या अपने पुत्र को दे दिया उन्होंने तो इतरा के द्वारा प्राप्त होने से उसी का नाम बढ़ा ऐतरिया इसी का नाम बढ़ा ऐतरिया उपनिषद ये जो ऐतरीय जो उपनिषद है इसको लेकर हम लोग विचार करेंगे इसमें भी जो प्रथम अध्याय है इसके ऊपर हम लोगों ने विचार किया था सबसे पहले उस परमात्मा ने सारा जगत को उत्पन्न किया ये सृष्टि है हम देख रहे विलक्षण सृष्टि ये सृष्टि अपने आप अप निर्माण नहीं हो सकता संभव ही नहीं है अभी इतना बड़ा ये सत्संग भवन मकान है क्या अपने आप बना है इसका कोई ना कोई निर्माता आवश्यक है कर्ता के बिना ही उत्पन्न संभव नहीं वैसे ही सारा ब्रह्मांड है इसका का ही कोई ना कोई कर्ता आवश्यक है उस परमात्मा ने अंबा है मरो है मरीची आदि लोग को उत्पन्न किया चलो लोक तो उत्पन्न किया और लोग क्या अस्त व्यस्त होगा यदि देखपाल करने वाला ना हो जैसा मान लीजिए कितना भी बड़ा आश्रम क्यों ना हो देखपाल ना करे तो खराब हो जाएगा कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो यदि अच्छा कोई प्रधानमंत्री ना हो देश अस्त व्यस्त हो जाएगा वैसे ही उस परमात्मा ने सोचा हे लोगों को तो मैंने निर्माण किया और इनको देखने के लिए लोकपालों को भी सृष्टि किया सबको उत्पन्न किया करने के बाद ये संसार में उसको डाल दे दिया संसार सागर में इसी को लेकर हम विचार कर रहे थे दूसरे खंड में तो प्रथम खंड में ये बताया था ये पिछले सत्र में विचार किया था दूसरे खंड में बता रहे यहां ता एता देवता सृष्टा अस्मिन महत्यर्ण वे प्रापतन इस प्रकार उस परमात्मा ने लोकपाल रूप से रचे हुए सारे ये देवता गण हैं इनको संसार में डाल दिया संसार का इतना सुंदर वहां चित्रण किया है भगवान बादश्यका ने ये संसार एक सागर है इसको सागर की उपमा दी है जल है जल भी ऐसे जल नहीं है जल निधि कहते समुद्र का नाम है जल जलनिधि सारा जल जहां एकत्रित हो जाता है जलों का खजाना है वो जितना भी जल है वो समुन्द्र से आ रहा है ऐसे ही ये संसार रूप सागर है इसमें डाल दिया देवताओं को और हम लोगों को भी क्योंकि देवताओं के अंश हम है। तो ये जो संसार सागर से हम लोगों को पार होना है यदि संसार सागर में ही यदि रहना हो तो अलग बात है दुखी नहीं होना चाहिए चिंता नहीं करना चाहिए तो ठीक है संसार तो इससे जो पार होना है संसार सागर तो इसलिए वहां पहले संसार का वर्णन किया संसार सागर जैसे यदि सागर है उसमें जल तो रहेगा बड़े बड़े मगरमच्छ भी रहेगी तो ये संसार सागर में जल कौन है देखिए ये सादृश्यता है उपमा उपमा का मतलब चंद्र के समान मुख है सादृश्यता दे रहे हैं समुद्र को और संसार को यह जल कोई अलग नहीं है अविद्या काम कर्म ये दुख रूप ही जल है मूल है अविद्या अर्थात अविद्या का मतलब अज्ञान अज्ञान का मतलब जान का अभाव नहीं लेना मैं नहीं जानता बस यही है अज्ञान अज्ञान कोई बड़ा पदार्थ देखता नहीं जैसे किसी से पूछे आप चाइनीज भाषा जानते हो उत्तर मैं नहीं जानता बस यही अज्ञान है मैं नहीं जानता वैसे आप कौन है आपका क्या स्वरूप है मैं नहीं जानता बस यही अज्ञान है तो इसलिए सबसे पहले अविद्या अज्ञान अज्ञान के बाद मनुष्य के अंदर कामना उत्पन्न हो जितनी भी जो कामना है वासना है अज्ञान के कारण मूल बीज है अज्ञान कितनी वासना है मनुष्य के अंदर जन्म जन्मांतर से रिकॉर्ड होते जा रहे सब वासना अच्छी वासना खराब वासना सारी परी ये हमारे सूक्ष्म शरीर में तो अविद्या कामना और तीसरा कर्म है उससे उत्पन्न हुए दुख रूप ही यहां जल है संसार में और कोई जल नहीं है जैसा वहां समुन्द्र में जो जल होता है तरंग उत्पन्न होते और ये संसार रूप में और कोई जल नहीं अविद्या कामना से उत्पन्न हो गए दुख रूप ये देखिए दुख और सुख क्या है तरंग है तो ये तरंग माना जाता तो ये जल हो गया और जल यदि है उसमें मगरमच्छ भी रहेंगे बड़े बड़े मगरमच्छ रहते जितना बड़ा जल है विशाल उसमें ज्यादा मगरमच्छ थोड़े जल में नहीं रहते संसार सागर बड़ा सागर है इसमें मगरमच्छ कौन है तीव्र जो रोग है बुढ़ापा है जन्म है मृत्यु है यही मगरमच्छ अनेक प्रकार का रोग से ग्रसित हो रहे हैं किसी से पूछा आप स्वस्थ है महाराज कोई बोलेंगे मेरा पेट खराब महाराज मेरा कमर दर्द हो रहे है कोई भी स्वस्थ नहीं है कुछ ना कुछ और ज्यादा से ज्यादा तो मुझे ज्यादा भूख लग रही है, ये भी एक बीमारी कोई कहता मुझे भूख ही नहीं लग रही तो इसलिए जो नाना प्रकार का रोग और जरा है बुढ़ापा बुढ़ापा जो हो रहे धीरे धीरे और अंत में जाके मृत्यु यही मगरमच्छी मच्छी माना है शसारूप सागर में ही मगरमच्छ क्यों जैसा मगरमच्छी है जिसके पास आ गए धीरे धीरे उसको ग्रसित करते अतः निकल देते वैसे ही रोग है मृत्यु है इस जीवात्मा को निगल रहे सौ साल के अंदर धीरे धीरे निकालते एकाएक नहीं अंततः सौ साल के बाद काल के गाल में समेट देते हैं। इसलिए ये रोग है जरा है मृत्यु है इसको मगर मच्छी माना है और समुन्दर में बड़े बड़े तरंग उत्पन्न होते हैं बड़े बड़े ये संसार रूप समुन्दर में तरंग कौन है इंद्रियों के जो विषय रूप तृष्णा है हरेक इंद्रियों से तृष्णा आंख चाह रहे सुंदर रूप देखे कान चाह रहे बढ़िया सुंदर शब्द सुने जीवा लालायत करते है कोई बढ़िया मिटास चके नासिका चाहती है सुंदर गंध सोंगे। ये इंद्रियों के जो विषयों के प्रति तृष्णा है ये रूप पवन से विषयों से उठे हुए अनेक तरंग है। जो इंद्रिया है उसमें तृष्णा है वो तृष्ण रूप पवन से उत्पन्न हुआ विषयाशक्ति जो हो रही है ये तरंग है। जैसा मान लीजिए समुद्र में तरंग क्यों आता है हवा का जहां दबाव आता है हवा के कारण तरंग उत्पन्न होते ज्यादा हवा आने पर वहां ज्यादा तरंग उत्पन्न होते वैसे ही यहां विषय तृष्णारूप है हवा जन्म जन्मांतर में विषय की वासना है वो क्या करती है विषय के प्रति प्रवृत्ति रूप तरंग उत्पन्न होते जैसा वहां हवा से तरंग उत्पन्न हो रहे यहां तृष्णारूप जो हवा से विषयों के प्रति इंद्रिया प्रवृत्त हो रहे निरंतर ये चाहिए कर एक के बाद एक के बाद एक यही तरंग है ठीक है ये हो गया संसार का वर्णन संसार रूप सागर इसमें हम लोग भी पड़े हैं किंतु इसमें नहीं रहना हम लोगों को आगे जाना है जैसा हम यात्रा करते हैं यात्रा करने के लिए कुछ रास्ते में ले जाते हैं रोटी है परोटा आदि ये कौन यात्रा के लिए आवश्यकता है और नौका कौन है और उसके बाद यहाँ नौका से कैसे जाएंगे ये सब हम कल विचार करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्णमिद पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णश्चा पूर्णमाद ओ शाति शांति शाति शंकर शंकरचार्यवंबरण सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्मे पुना मूर्ति विभाज व्योम व्यादेहाय दक्षिणा नम ओं नम पती पतए हर हर मे